सत्यं प्रत्यक्ष ब्रह्मा ऋतम भरीश्या तथा अवतु छंदसा मिषो विश्व छंदो जमता शंभ सामने मेघयास्ण तो अमृत से ब्रह्म ब्रह्म मह्मीला may श्री श्रीशंकर्य माशंस हस्ता इसमें हम तृतीय खंड का प्रथम मंत्र का भाष्य विचार कर रहे थे ईश्वर का जो स्वरूप सिद्ध हुआ भाष्य में कहा गया स आत्म भूत है सर्वस्व सर्व क्रियाफल प्रत्यय साक्षी नित्य नित्य विज्ञान स्वभाव संसार धर्मेर संस्कृष्ट श्रुतेश इसमें कहा गया सर्व क्रिया फल प्रत्यय साक्षी अभी पूर्व पक्ष का शंका करना है टीका में अंतिम पंक्ति में है साक्षित्व तरी ईश्वर से ईक्षण क्रिया सियात तो तत्र अगर ईश्वर साक्षी होगा तब तो उसमें साक्षित्व रूप को जो ईक्षण क्रिया देखना ये तो घटेगा फिर ईश्वर में अर्थात ईश्वर कोई करता हो जाएगा क्योंकि देखता है आठ नंबर टिप्पणी देखिए साक्षात्ष्टा ही साक्षी उच्यते क्यूँकि महर्षि पाणिनि का सूत्र है साक्षात द्रष्ट ही संज्ञा तो द्रष्ट ही सप्तमी अर्थात दर्शन के विषय में जो साक्षात उसको न, साक्षी कहा जाता है तो साक्षात के आगे यहाँ प्रत्यय हो जाता है इन्हीं इन्हीं प्रत्यय होने से अव्यनाम भव मात्र तिलुओं को तो साक्षात का आता अंश चला गया इन्हीं मिल गया हो गया साक्षी प्रातिपति को प्रथमांत साक्षी होता है तो अभी पूर्व पक्ष साक्षात द्रष्टि संज्ञायाम इसको आधार करके रेकते रेकते समकते ये धातु है रेखरी संकायाम ऐसे साक्षित साक्षित्व अब पूर्व पक्ष कहता है कि अगर ईश्वर साक्षी होगा तभी तर तरी ईश्वर से ईक्षण क्रिया ईक्षण क्रिया अर्थात ईश्वर देखेगा और मनुष्य जैसे देखने का समय में सामने में भगवान के विग्रह है मन में आह्लाद होता है और सामने में कोई विभत्स कांड हो रहा है तो देखने से मन में विकार आ जाता है तो जैसे मनुष्य में होता है पूर्व पक्षी उसी प्रकार की तो कहता है अगर ईश्वर भी साक्षी होगा तो उसका अंदर में भी ये विकारित्व तो, संसारित्व तो, अनित्व आदि दो सीश्वरत्व एवं ब्याहन तो। जो साक्षी होगा उसमें विकारित्व तो आ जाएगा और संसारी क्योंकि मैं देख रहा हूं इस प्रकार की उसको बोध रहेगा अनित्य कोई देखने वाला लोक में मनुष्य कहाँ अपने आप को नित्य मान रहा है ये सब दोष ईश्वर में आ जाएगा ये पूर्व पक्ष शंका कर रहा है सर्वभाष्य में सर्व क्रिया फल प्रत्यय साक्षी कह करके कहने से ये दोष आएगा कि ईश्वर में ये अनित्यत्व तो इत्यादि दोष आ जाएगा इसको उभारण करने के लिए भाष्य में कहा गया नित्य विज्ञान स्वभाव तो नि एक प्रधानज्ञानस्व टीका में देव विज्ञानस्वभाच्य विषयावेदन साक्षित्व कलर्थ न अभिज्ञान नित्य है और विज्ञान स्वभाव अर्थ तो नित्य विज्ञानस्वभा अर्थात ईश्वरित्य है अभिज्ञानस्व है नहीं नित्य विज्ञान स्वभाव जिसका है ये भी हो जाएगा ईश्वर नित्य विज्ञान अर्थात उत्पन्न होने वाला विज्ञान को लेकर के नहीं होता विज्ञान स्वरूप इसलिए नित्य विज्ञान स्वभाव कह दिया स्वभाव का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है अगर ज्ञान स्वरूप है तो फिर साक्षी कैसे कहा जाता है साक्षी का अर्थ होता है की साक्ष्य के साथ संबंध सामने में कोई पदार्थ है तो फिर कहा जाएगा ये साक्षी है देखा तभी तो कैसे संबंध होता है कहते हैं अनिर्वाच्य विषयावच्छेद साक्षित्व कल्पितम अनिर्वाच्य जो विषय विषय अनिर्वचनीय होते हैं क्योंकि कल्पित जो कल्पित पदार्थ है वो सब अनिर्वचनीय होते हैं अनिर्वचनीय का अर्थ सत भी नहीं है असत भी नहीं है उसको अनिर्वचनीय कहा जाता है ये जो विषय है दृश्य है वो सब अनिर्वचनीय सत्य नहीं है क्यूँकी सत अगर होता है न वध्यत तो, किन्तु विषय से बाध हो जाते हैं और असचेत न प्रतीयत तो, प्रतीति नहीं होनी चाहिए किंतु विषय का प्रतीति हो रही है इसलिए निश्चय होता है कि ये सब अनिर्वचनीय है ये जो अनिर्वचनीय विषय हो गया ये विषय अवच्छिन्न अर्थात तो विषय से उपहित तो हो जाता है अवच्छिन्न अर्थात उपहित हो गया विषय से उपाधि बनकर के आ जाते हैं विषय सीधा साक्षी के लिए उपाधि नहीं होते हैं विषय पहले वृत्ति में आ जाते हैं अभी वृत्ति विषयाकार हो गया और ये वृत्ति जो विषयाकार हो वृत्ति में साक्षी प्रतिबिंबित तो हो जाता है इतने से प्रक्रिया हो करके कहा जाता है कि साक्षी का विषय के साथ संबंध हो गया विषय को ले करके साक्षी बदलता है कहा जाता है इस प्रकार वास्तव साक्षी एक रहने पर भी ये विषय बदलते है तो वृत्ति बदलता है इसलिए ये सब कल्पना कर दिया जाता है साक्षीत्व कल्पितम ये जो साक्षी ये कोई वास्तव पदार्थ उसमें नहीं है चार नंबर टिप्पणी नहीं ही स्वप्न द्रष्टु तदीक्षण क्रिया विकार इत हृदय जो स्वप्न देखने वाला है अभी कहता है कि स्वप्न देखता है तो स्वप्न जो देखता है वो स्वप्न का दर्शन क्रिया के द्वारा वो दृष्टा का कुछ वास्तव विकार हो जाता है तो नहीं होता है हा अगर कुछ लोग होते हैं ना मन के बहुत कमजोर होते हैं वो सपने से भी कुछ अगर विभत्स चीज देख लिया कुछ भयानक देख लिया फिर उसके लिए कुछ आठ दस दिन तक उनका चलता है किंतु जो थोड़ा मन में दृढ़ होते है स्वप्न तो स्वप्न है चाहे जो भी देखा तो स्वप्न के दर्शन के द्वारा स्वप्न में जो पदार्थ देखा वो सब दर्शन से वास्तविक स्वप्न दृष्टा में कोई विकार नहीं आता वो जानता है ये तो सब खाली दिखा ये वास्तव नहीं है इसी प्रकार की भी साक्षी की अवस्था है जो साक्षी है परमात्मा है उसमें कभी कोई विकार नहीं होता आगे टीका में सर्वस्व जीव से आत्मभूत ईश्वर स्तरी संसार घर में संसारी अभेदात इति आशंका अगर सभी जीव का आत्मभूत हुआ ईश्वर तब आत्मभूत हो गया अर्थात तो वो ही हो गया ईश्वर ही सब जीव बना हुआ है ऐसे होने से ईश्वर स्तर ही संसार धर्मे लिपिएत तो संसार धर्म क्योंकि जो जीव है वो सब संसारी है उसमें सब संसार है संसार धर्म है अगर ईश्वर ही जीवों के साथ अभिन्न हो जाएगा तो ईश्वर में ये सब संसार धर्म आ जाएगा लिपिएत तो क्यों कहते हैं संसारी अभेदात संसारी जीव के साथ अभिन्न हो गया कौन ईश्वर तो इसलिए ईश्वर में भी ये संसार धर्म सब आ जाएगा इस प्रकार शंका होने से भाष्य में कहते हैं संसार धर्मेर असंस्पृष्ट श्रुते संसार धर्मों के साथ ये साक्षी ईश्वर का कोई संस्कृष्ट नहीं है एक नंबर टिप्पणी न ही सर्प अभेदे अभी तदात्मभूतार रज्जुहर सर्प धर्मेर संस्पृश्यत व्यक्तमतिभाव सर्प से अभेद होने पर भी जो सर्प का अधिष्ठान रज्जु वो रज्जु में सर्प का धर्म विषय इत्यादि आ जाएगा तो इसी प्रकार की जो कल्पित पदार्थ है कल्पित पदार्थ का कोई संबंध अधिष्ठान जो वास्तव है उसके साथ होता ही नहीं सर्प, सर्प धर्म रजू न संस्कृश्य इसी प्रकार की ये संसार धर्म ये सब कल्पित जीवों में है जो अधिष्ठान ईश्वर है उसमें ये नहीं आ जाएगा कल्पित पदार्थ का संबंध अधिष्ठान के साथ वास्तव नहीं होता है मानते रहते हैं जो सर्प दिखता है वो भी सदर सर्प ऐसे कहते रहते हैं किंतु तो वो तो रज्जु है उसमें कोई भी विष्व नहीं है दो नम्बर टिप्पणी ईश्वर फलदाता उपपद्यते इति पूर्वत्र अन्वय ये विचार आरंभ हुआ था ईश्वर फलदाता सिद्धांति पहले प्रतिज्ञा वाक्य किया था तो यहाँ तक तो ये सिद्ध हो गया की ईश्वर फलदाता है टीका में श्रुतेश न लिप्यते अच्छा टीकाकार के अनुसार लगता है कि वो रहना चाहिए असंस्कृष्ट श्रुतेश् अच्छा हाँ वो ठीक हो सकता है हम्म क्यूँकि आगे श्रुति का सब उदाहरण देते हैं और असंस्पृष्ट के साथ श्रुतेश्व का अन्वय नहीं जाना चाहिए ठीक है अगर ऐसा है तो ठीक है अच्छा संसार धर्म में ही है यहाँ तक वाक्य विचार एक प्रकार की बाकी विचार पूरा होता है आगे श्रुतेश्च दृष्टांत तो देते हैं और श्रुते के अनुसार भी टीकाकार भी कहते हैं न केवलम उपपत्तेर ईश्वर सिद्धि श्रुतेर अभी इसलिए विराम अगर पूर्व में हो जाए तो अच्छा है क्यूँकी ये पचत्तर पृष्ठा भाष्य में कहा था सिद्धांत के श्रुति स्मृति लौकी की प्रसिद्धि प्रसिध्धि भी ऐसा कहा था भाष्य में अंतिम पंक्ति था श्रुति स्मृति लौकिक प्रसिद्धि से ईश्वर की सिद्धि होती है ऐसा जो सिद्धांत कहा था अभी लौकिक प्रसिद्धि को, को लेकर के विचार पूरा हो गया अभी श्रुति स्मृति ये भी कहना है इसलिए अभी सिद्धांत कह रहा है कि तो ये श्रुतेश्च्रुति का आगे उदाहरण देता है टीका में न केवलम उपपत्पत्य अर्थात तर्क यहाँ तक तो अनुमान देकर के सिद्ध किया कि ईश्वर है न केवल उपपत्तेर ईश्वर सिद्धि ईश्वर की के सिद्धि केवल तर्क से अनुमान से ये बात नहीं श्रुतेर इति उत्तम उत्तम अर्थात पृष्ठ संख्या ये पंच सप्त वहा कहा गया था उत्तम तादाहरती श्रुतिर क्या हो जाएगी द्वितीय वोचन ओ श्रुति को अभी सिद्धांते उदाहरण दे रहा है में न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य कठोपनिषद का है सूर्यो यथा सर्वलोक चक्षुर न लिप्यते चक्षुषे बाह्य दोषे इस प्रकार कहा जाता है सूर्य सभी लोक का चक्षु है किंतु ये चाक्षुष दोष जितना होता है मनुष्यों को प्राणियों को इससे सूर्य कभी तो लिप्त नहीं हो जाता है ये दोष तो प्राणियों को ही रहता है इसी प्रकार की एक तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य इसी प्रकार की सर्वभूत अंतरात्मा एक ही है और वो लोक दुखे न, न लिप्यते क्यों बाह्य ये जो अंतरात्मा होता है ईश्वर होता है ये बाह्य अर्थात जीव के साथ संस्कृष्ट नहीं है कितना भी ये जीवों में कुछ भी हो जाए ईश्वर में कुछ नहीं होगा इसलिए ये हम लोग का ये सब अभ्यास की बात है सन्यासी लो को दुखे ना बहुत ज्यादा विगलित तो नहीं हो जाना चाहिए ये तो सब ऐसा ही है लो दुखे न बहुत ज्यादा मतलब गलित तो हो जाना प्लावित तो हो जाना का अर्थ है कि जगत में सत्य बुद्धि रह रहा वो नहीं होना है ये जगत जैसा चलता है ऐसे चलेगा वो कुछ कहीं नहीं हो जाएगा राम जी आए भगवान कृष्ण आए कितने आगे कुछ कुछ नहीं होगा तो ये बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाना है न लिप्यते लो दुखे न बाह्य अर्थात बाह्य प्रथमांत तो है अर्थात तो वो जो अंतरात्मा है वो बाह्य दुखे न बहुत ज्यादा लिप्त मतलब वो कभी लिप्त नहीं होता है आगे कहते हैं जरा मृत्युम अती ये जो वास्तव आत्म तत्व तो है जो ईश्वर है वो जरा मृत्यु अत्येती अत्यती अर्थात तो अतिक्रामती उसमें ना जरा है ना मृत्यु है ये हमारा वास्तव स्वरूप है जरा मृत्यु ये तो सब शरीर का धर्म है आगे कहते हैं बिजरो बिमृत्यु ये तो छांदोग्य का है जरा मृत्यु अत्येती ये बृहदारण्य का कहीं होगा तो अथवा छादोग्य का तो तो स्मरण नहीं हो रहा है बीजरो बिमृत्यु ये तो छांदो्य का अष्टम अध्याय का प्रथम प्रथम में आता है प्रथम तो तो खंड का सच्छे सात मंत्र होगा ऐसे आत्मा अपहत पापमा बीजयो बिमृत्यु बिशोक ऐसे प्रजापति ने घोषणा किए थे वो मंत्र तो वही है ईश्वर का वास्तव रूप जो कि हमारा स्वरूप है बिजरो रोहिमृत्यु जरा नहीं है मृत्यु नहीं है और सत्य काम सत्य संकल्प है ये तो चांदी का वही है ही मंत्र अच्छा सत्य काम सत्य संकल्प ये भारूप इस प्रकार के मंत्र है सत्य काम सत्य संकल्प इसे बहुब्री है ईश्वर सत्य काम है सत्य संकल्प है सत्य काम अर्थात तो ईश्वर का अंदर में जो इच्छा होगा वो सत्य ही होगा और ये मनुष्यों का ये रोज दस बीस करता रहेगा कुछ भी घटेगा नहीं इस प्रकार के ये सब पाप अधिक होने से या रोज तमस अधिक रहने से सत्य काम नहीं होगा जितना जितना सत्य बढ़ेगा उतने उतने धीरे धीरे सत्य तो आएगा जो मन में सोचेगा वही होगा ए, हम लोग हर कोई व्यक्ति देखा होगा जो साधक जीवन आरंभ करते हैं प्रथम देखेंगे ये मन बहुत ज्यादा चलता है और मन का धर्म है संकल्प विकल्प हर जगह में ऐसा स्थिति करेगा कोई निर्णय लेने देगा नहीं ये करूं निर्णय कर लेगा आधा रास्ता गया होगा विपरीत विचार सब ले आएगा मन एकदम कठिन कर देगा किन्तु लगे रहते हैं लगे रहते हैं धीरे धीरे वही अंतकरण मनोरूप नहीं ले करके धीरे धीरे अधिक बुद्धि रूप लेता है निश्चय आत्मिका एक बार विचार आरंभ होगा निर्णय हो जाएगा यही तो यही ये नहीं कि फिर बाद में इसको ये वो जब ये, ये मनोज बहुत अर्थात कहते ना जो खेलते हैं टेबल टेनिस जरूर तो देखे होंगे अर्थात इधर उधर दोनों पार्सो कराता रहेगा कोई निर्णय लेने नहीं देगा ये शुरुआत में इस प्रकार होता है जब ये रजस अधिक रहता है इस प्रकार करता है धीरे धीरे जब लगे रहते हैं जो विचार मन एक बार कर लेगा क्यों ऐसा हो जाएगा सात्विकता जब बढ़ेगा परिस्थिति परिवेश पदार्थ ये सबका जो वास्तव स्वरूप है वो सामने में दिखेगा रजस समझ अगर रहेगा पदार्थों का स्वरूप को सब परिवेश को परिस्थिति को आवरण करके रखेगा जब आवरण करके रखेगा जितने जितने उसके ऊपर मन चलेगा वो आवरण को धीरे धीरे हटाते रहेगा हमको नया नया तथ्य सूचना मिलता रहेगा ये विचार बदलता रहेगा ये मन की स्थिति हो गया हमेशा एक इस प्रकार करता रहेगा किंतु जितना जितना सात्विकता बढ़ेगा हर चीज को स्पष्ट देख लेगा तो देख लेगा जब एक ही बार में निर्णय हो जाएगा दृढ़ हो जाएगा यही ठीक है नहीं। नहीं। सत्य काम अर्थात तो जितना ये सात्विकता बढ़ेगा विषय सब ठीक ठीक स्पष्ट देखेंगे तो जो इच्छा करेगा बिल्कुल एकदम ठीक इच्छा करेगा शास्त्रीय जीवन हो जाएगा तो वो भी घटेगा ईश्वर की इच्छा के साथ जीवो की इच्छा तब तो समन्वय होकर के चलेगा जितना सात्विकता बढ़ेगा तो फिर घटना घटेगा क्योंकि ईश्वर का ही इच्छा आखिरी घटता है जब जीव सात्विक हो जाएगा तो ईश्वर के साथ धीरे धीरे समान होने लगेगा तो सत्यकाम होने लगेगा सत्य संकल्प जो भी संकल्प करेगा वही घटेगा आगे सत्य संकल्प संकल्प शब्द का वास्तव अर्थ होता है शोभन बुद्धि अर्थात तो इसका शोभन बुद्धि भी सत्य शोभन बुद्धि होगा ऐसा नहीं कि राग द्वेष से वासित होकर उससे आक्रांत तो होकर शोभन बुद्धि करेगा ऐसा नहीं धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा अगे ऐसा सर्वेश्वर ये तो मांडुके में भी है बृहदारण्य में बृहधारण्य में तो ऐसा सर्वेश्वर एस भूत पाल ऐसा भूत अधिपति ऐसे है चार चार बाईस अथवा तेईस वही आस पास नहीं आया तो यही जो ईश्वर है वही परमात्मा है वो सर्वेश्वर सर्वेशा ईश्वर सभी का नियंत्र और ऐसा पुण्य कर्म कार पुण्य कर्म भी सान्द्य है यही परमात्मा ही, परमात्म ही तो पुण्य कर्म करवाता है उससे किसी से जिसको परमात्मा ऊपर लेना चाहता है परमात्मा जिसको ऊपर लेना चाहेगा उससे अच्छा कर्म करवाएगा ये आप लोग अगर जाने होंगे थोड़ा ये जो सब जगत में बड़े बड़े संस्था चलते हैं ना उनके जो ऊपर लोग होते हैं वो भी नीचे लोगों को देखते रहते हैं किसका किस प्रकार स्वभाव किस प्रकार चलता है जिनको वो देख लेते हैं कि अच्छा है उनका जीवनधारा अलग प्रकार के वो लो बनाते हैं इसी प्रकार की परमात्मा ये पूरा जगत का कहते ना मैनेजिंग डायरेक्टर होता है चलाने वाला होता है वो भी देखता रहता है कि किसके अंदर में कैसा संस्कार देखता रहता है मतलब उसका पता है वो भी उसी प्रकार की उस व्यक्ति को चलाएगा उसी को यहाँ मंत्र कहते हैं कि हे सब पुण्यं कर्म कारयती यम ऊर्धव उनती जिसको परमात्मा ऊपर लेना चाहेगा उसके द्वारा ऐसे ही सत्कर्म पुण्य कर्म करवाएगा क्यों कहते हैं उसको ऊपर लेना चाहता है क्यों लेना चाहता है कहते हैं पिरामिड जो होता है ना उसका जो ऊपर में खड़ा रहेगा बहुत लोगों को दिखेगा वो परमात्मा के संसार को चलाने वाले होंगे आगे रहने वाले होंगे उनसे सत्कर्म करवाएगा तो धीरे धीरे उनको पार भी करवा लेगा तो इसलिए हम लोगों को तो उद्यम करके सत्कर्म में सात्विक कर्म में लगे रहना है आगे कहते हैं अनस्न नन्यो अभिचाक ये तो मुंडक का है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष वृक्ष महा परिशस्व जाते तय अन्य अभी फलम स्वादु अति अनस्न्यो अभिचाकसी एक ही वृक्ष में शरीर रूप का वृक्ष में दो है एक परमात्मा भी है और जीव भी है वृक्ष में आलिंगित अवस्था में अर्थात तो एक ही वृक्ष में दोनों रहते हैं उसमें से ये जीव जो है वो कर्म फलो कभी सुख कभी दुख भोग करता रहता है ये जीव की स्थिति हो गया और जब ये जो कर्मफल भोग नहीं करता है केवल देखते रहता है उसको ईश्वर कहा गया जैसे जैसे हम साधन करके आगे चलते हैं सात्विकता पढ़ता है ये धीरे धीरे साक्षी भाव बढ़ता है यही सुरस्थिति प्राप्त होगा अनस्न अन्य हर चीज खाली जानता रहेगा कि ऐसा होता है मेरे को होता है ऐसे बुद्धि और नहीं रहेगा ये वैसा होता है ये बुद्धि में ऐसे वृत्ति चलती है ये घटना ऐसा होता है मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है वो ईश्वर स्थिति हो गया वास्तव तो ईश्वर ऐसे ही होता है यह सेवा अक्षर से गार्गी सूर्या चंद्र मसो विध्रुत ये वृदारण्य का तीन आठ में आएगा गार्गी ब्राह्मण में एतस्य वा परमात्मनः यही परमात्मा का वो कैसा है कि हैं तो अक्षर तो प्रशासने उसी का नियमन में जैसा वो नियम बनाया है ऐसा ही चलना है प्रशासने सूर्य चंद्र सूर्यस्य सूर्यश्चन्द्रमाश्चित इति सूर्य मसो ये सूर्या दीर्घ कैसे हो जाएगा देवता द्वन इति आनंद हो जाता है पूर्व पदों को विध्रुत वो जैसे उनको रहना है ऐसे स्थिति में रहते हैं समुद्र जैसा रहना है ऐसा रहेगा ऐसा नहीं कि उत्पटांग होने वाले मनुष्य जैसा समुद्र भी कभी सोचेगा हम भी कुल उल्लंघन करके चले जाएं तो ऐसा नहीं सब विध्रुतऊ तिष्ठत अपने अपने मर्यादा में सब धारित होते हैं इत्यादिया असंसारेण एक आत्मनो नित्य मुक्त सित असंसारी एक आत्मा नित्यमुक्त इसका सिद्धि में ये सब श्रुति होते हैं अर्थात ये सब श्रुति कहते हैं कि ईश्वर एक असंसारी आत्मा नित्यमुक्त ऐसा है और स्मृत से सहस्रशो विद्य भगवान भाष्यकर स्मृति का बात छोड़ दिए खाली कह दिए हजार है टीकाकार उसको कहते हैं स्मृत यथा सर्वगतं यथावगतम सौक्ष्म्यते देहे तथा यथा सर्वगतं नोपलिप्य सर्वगतम आकाशम सौक्ष आकाश सर्वगत है फिर सबके साथ लिप्त हो जाना चाहिए कहते हैं तो है के साथ होने से लिप्त नहीं होता है आगे कहते हैं समंग सर्वेशेष् भूतेष्ति परमेश्वरम विनश्यतु विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यती त्रयोदश अध्याय का यथा सर्वगतम वो भी त्रयोदश का था सर्वेश भूतेषु तिषंत परमेश्वरम सारे भूत में परमात्मा विद्यमान है और विनश्यतु अविनश्यंत विनाश होने वाले पदार्थ में अविनाशी रूप से जो रहता है शब्द तो हम लोग कहते हैं विचार करते है क्या करते हैं कहते हैं घट घट विनाशी है तो विनाशी घट का दृष्टि से कहते हैं कि ये जो मिट्टी है वो अविनाशी है ये जो विनाशी घट में ये अविनाशी मिट्टी विद्यमान रहता है यह एक दृष्टांत तो हुआ इसी प्रकार की अभी विनाशी मिट्टी में अविनाशी जलो विद्यमान रहेगा घट के अंदर में नहीं जो मिट्टी जिससे बना हुआ है इसी प्रकार के आगे आगे चलेंगे तो अंतिम में कहेंगे ये जो विनाशी आकाश है इसमें अविनाशी पर ब्रह्म विद्यमान है सभी का अधिष्ठान रूपेण यही विद्यमान है इसी से ही ये जगत पूरा बना हुआ है समम सर्वेश भूतेशु यही सर्वत्र विद्यमान है ईश्वर सर्वभूता हृदय से जुन ईष्ठ क्या करता है ब्राह्मण सर्वभूता यंत्रारूढ़ा मायया ये सब भूत यंत्र में आरूढ़ हुए हैं और ईश्वर उनको भ्रमण करवा रहा है भ्रामी जंत तो हुआ है कैसे कहते माया माया के द्वारा से भ्रमण करवा रहा है ये यंत्र क्या है कहते हैं देहा आदि पंजरम यंत्र ये पंच दिस्कार कहते तो हैं ये तदारोहाभिमानिता उसमें अभिमान करना यही यंत्र में आरूढ़ हो गया देह से अभिमान छुट जाएगा तब यंत्र से हम उतर गए इतना ही इसमें है अभिमान हो जाने से रूढ़ होकर कर रहा शरीर में अभिमान इत्यादिया ये सब हो गए स्मृति ये यदम अर्थवाद अप्राम्यम पूर्व पक्ष कहा था ये ईश्वर को कहने वाले सूति वाक्य सब अर्थवाद हैं इसलिए ये इस सब प्रमाण नहीं होते हैं सिद्धांति कहता है कि तत्र भाष्य में न च अर्थवादा शक्यंते कल्पयतु ईश्वर परक श्रुति वाक्य सब अर्थवाद है ऐसा कल्पना नहीं कर पाएंगे क्यों कहते अर्थवाद का जो लक्षण होना चाहिए वो ईश्वर परक वाक्य में नहीं है अर्थवाद का लक्षण क्या है कहते अनन्य योगित्व सती विज्ञान उत्पादकत्व ये अर्थवाद का लक्षण हो जाएगा ज्ञान करवाता है जो ज्ञान करवाएगा कहते हैं ज्ञान तो आदित्यो यूप ये ज्ञान करवाता है नहीं करता है करता है कहेंगे किंतु ये आदित्य को यूप को आदित्य बनाना वहाँ तात्पर्य नहीं है क्योंकि जो यूप है जो खम्भ है स्तंभ वो कभी आदित्य बन सकता है क्या नहीं बनेगा तो इसलिए वहा वास्तव शब्द से जो अर्थ पता चलता है वो वहा कहने का तात्पर्य नहीं है यहां तात्पर्य क्या है कहते हैं युप का प्रशंसा करना उसका जैसे होना चाहिए नहीं तो कुछ ना कुछ कर दो इस प्रकार के अर्थात बुद्धि न हो जाए वो सब चीज का प्रशंसा किया जाता है विज्ञान उत्पादक हुआ और अनन्या योगी जैसे आदित्य युग शब्द से जो अर्थ पता चलता है वो वहां वास्तव अर्थ नहीं है तात्पर्य नहीं है नहीं होने से कहते हैं कि अन्य योगी अन्य बात कहने के लिए शब्द कहा गया ये वास्तव वहां नहीं है जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं विषम भूक्षो। पिता पुत्र को कहते हैं कि विषम भूक्षो विष खाओ तो वहां वास्तव अर्थ हो जाएगा क्या कोई पिता कहेगा पुत्र को कि विष खाओ तो वहां अर्थ हो गया कि शत्रु गृह में भोजन करने के लिए न जाए तभी वाक्य शब्द से जो अर्थ पता चलता है उसको नहीं कह करके अन्य अर्थ को कहता है अर्थात अन्य का शेष हो गया शेष अर्थात तो अन्य कुछ कहने के लिए इसको कहा जाता है अन्य योगी अन्य योगी अर्थात तो अन्य का शेष हो गया अन्य शेष अन्य शेष अर्थात तो अन्य अर्थ कहने के लिए जो अर्थ है उसको नहीं कहता है किंतु ये जो ईश्वर पर वाक्य है वो अन्य अर्थ कहने के लिए नहीं है पूर्व पक्ष कहा था ये सब अर्थवाद प्रशंसा करने के लिए यजमान का सिद्धांत कहता है कि ऐसा नहीं है इसलिए जो ईश्वर पर वाक्य है यह सब अनन्य योगी ये अन्य योगी नहीं है अर्थात अन्य अर्थों को कहना इसका तात्पर्य नहीं है और स्वार्थ में विज्ञान उत्पादकत्वा अर्थात अपने जो शब्दार्थ वो करवाता है विज्ञान विज्ञान अर्थात ज्ञान उत्पादक विज्ञान उत्पादकत्वाद स्वार्थे स्वार्थ विज्ञान उत्पादकत्व जो बाच्यर्थ है उसका ज्ञान करवाता है बाच्यार्थ ज्ञान करवाता है और ये ज्ञान दूसरा चीज के लिए नहीं है अन्य योगी ये हो गया अर्थवाद का लक्षण टीका में छे न अप्राम्य पिंच अर्थवादत्व अच्छा कल तो चला गया ठीक है जान लीजिए हाँ ये छह नंबर थोड़ा देख लेंगे न अप्रमाण्यम अर्थवाद कह करके इसको अप्रमाण नहीं कह सकते हैं क्यों एक दृष्टान्त तो देते हैं वज्रहस्त पुरंदर इत्यादि बद भूतार्थवाद तो संभवात ये अर्थवाद तीन प्रकार के होते हैं विरोधे गुणवाद सदो अवधारित भूतार्थवाद तदाथवादस त्रिधा मत अर्थवाद तीन प्रकार के होता है विरोध है तो गुणवाद क्या दृष्टान्त आदित्यो युप ये विरोध है ये यूप कभी आदित्य नहीं हो जाएगा इसलिए कहा जाएगा विरोधे गुणवाद प्रशंसा किया जाता है और अवधारिते अवधारित तो ये अग्निर से भैसजम तो ठंडी का औषध हो गया अग्नि तो ये से पता है ना वेद से पता चलेगा पता है जहाँ इसी प्रकार की ज्ञातों का कथन हो रहा है उसको कहा जाएगा अनुवाद वहां हमको कुछ नूतन ज्ञान प्राप्त करना नहीं है हम तो जानते हैं इसको अनुवादा कहा जाता है जहाँ अवधारिते अवधारित था निश्चिते ज्ञाते हमको पहले से ज्ञात है फिर भी वेद वाक्य कहते हैं तो इसको कहा जाएगा अनुवाद और भूतार्थवाद तदाना तद्धानातम समाज कैसे है तयोर हानाथ जहां ये दो नहीं है विरोध नहीं है अथवा ज्ञात भी नहीं है उसको कहा जाएगा भूतार्थवाद भूत अर्थस्यवाद कथनम जो वस्तु वास्तव में विद्यमान है उसी को ही ये कहता है तो इसमें कोई विरोध नहीं है अथवा हमको पहले से पता भी नहीं है विरोध और पता है तो फिर भूतार्थवाद नहीं होगा क्योंकि तयोर हानाथ जहाँ वो दो स्थिति नहीं है उसके लिए दृष्टांत देते हैं वज्रहस्त है पुरंदर है पुरंदर का अर्थ इंद्र इंद्र वज्रहस्त है किसी प्रमाण से बाद होता है और हमको पहले इंद्र देखे हैं कभी उसके हाथ में वज्र नहीं है बोल करके नहीं देखे हैं इसलिए ज्ञात भी नहीं है विरोध भी नहीं होता है इसको कहा जाता है भूतार्थ बाद जैसे है ऐसे ही बात है ये प्रमाण माना जाता है क्योंकि विरोध करने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है जैसे कहा गया ऐसे मानना है वज्रहस्तः पुरंदर इत्यादि ये सब भूतार्थवाद भूतार्थवाद भी प्रमाण होते हैं तो सिद्धांत कहता है कि ईश्वर पर वाक्य तो इसका कोई विरोध भी नहीं है और ये अनुवाद हमको हम लोग ईश्वर देखे हैं पहले कहेंगे ना ना ये तो ईश्वर नहीं है इस प्रकार की भी नहीं है ज्ञात भी नहीं है विरोध नहीं है नहीं है तो इसको प्रमाण माना जाता है भूतार्थवाद संभवात्श्वर कहने वाले वाक्य ये भूतार्थवाद मान सकते हैं सिद्धांत कहता है इसलिए प्रमाण है तो, पूर्व पक्ष कहेगा नहीं नहीं ये तो विरोध होगा सिद्धांत इसके लिए टीका में कहता है इतच न अप्राम्यम इतिहा यहाँ आगे प्रतीक अप्रतिषेधा चेती ये प्रतीक है अच्छा और पाठ भी ठीक है अप्रतिषेधाच अच्छा ये पुराने में थोड़ा त्रुटि था इसमें अगर ईश्वर का विरोध निषेध किया जाता शास्त्र में तब कहा जाता कि है कि विरोध है किंतु ईश्वर का कहीं निषेध भी नहीं किया गया भाष्य में कहते हैं अप्रतिषेधाच ईश्वर का प्रतिषेध कहीं श्रुति में नहीं किया गया न ना चाह नास्ती इति निषेध हो ईश्वर नास्ति ऐसा कोई श्रुति नहीं है नहीं होने से ये विरोध भी नहीं है प्रतिषेधन नहीं हुआ तो फिर ये प्रमाण माना जायेगा टीका में यथा जैसे दाव ब्रह्मणों रूपे मूर्तम चेवा मूर्तम चेती ये ब्रहदारण्य उपनिषद दो तीन में आएगा दो वाव ब्रह्मणों रूपे ब्रह्म का दो रूप होते हैं मूर्त और अमूर्त मूर्त में तीन और अमूर्त में दो लिया जाता है मूर्त में तीन कौन कौन है पृथ्वी जल तेज और अमूर्त में वायु आकाश ये ब्रह्म का ये पांच रूप कुल मिला मतलब दो दो से ये पांच को दो कह दिया गया इसी प्रस्तुत्य आरम्भ करके नैति नैती इति पर आगे न इति न इति कह करके ब्रह्म का जो दो रूपों थे वो दोनों रूपों का निषेध कर दिया अर्थात ये जो मूर्त और अमूर्त ये सब कोई ब्रह्म नहीं है ऐसे कह दिया पहले कह दिया ब्रह्म का दो रूप है बाद में कह दिया ये से ब्रह्म का नहीं है तो जैसे वो दोनों का निषेध कर दिया इसी प्रकार की ईश्वर को कहा था इतने सारे सूती प्रमाण दे दी ईश्वर को कहने वाले और आगे न एवं ईश्वर प्रस्तुत प्रतिषेध उपलब्धता इतना ईश्वर को कह करके श्रुति फिर आगे ईश्वर नहीं है इस प्रकार की निषेध नहीं किया है सिद्धांति ये कहा ईश्वर का निषेध नहीं हुआ है अभी पूर्व पक्ष शंका ला रहा है ठीक है पूर्व पक्ष कह रहे हैं आप कहते हैं कि ईश्वर का प्रतिषेध नहीं किया गया और मूर्ता मूर्त का प्रतिषेध किया गया मूर्ता मूर्त का प्रतिषेध क्यों किया गया क्योंकि मूर्ता मूर्त है ऐसा पहले श्रुति कहा कि ब्रह्म का दो रूप है तो जो है फिर उसका निषेध प्रतिषेध कर सकते हैं और जो नहीं है उसका को तो भी प्रतिषेध किया जाएगा क्या तो पूर्व पक्ष कह रहा है ईश्वर का प्रतिषेध श्रुति इसलिए नहीं की है क्यूंकि ईश्वर है ही नहीं जो नहीं है उसका कैसे प्रतिषेध किया जाएगा ये पूर्व का का ठीक है में प्रतिषेधा भाव कस्य ईश्वर से तो ईश्वर जो प्रतिषेधा भाव पूर्व कहता है तो सत्वात न भवती सत्वात् न भवती अर्थात सिद्धत्वात न भवती अर्थात ईश्वर है तो सिद्ध है इसलिए उसका प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है इसलिए प्रतिषेध नहीं किया ये बात नहीं है किंतु अप्राप्त ईश्वर कोई पदार्थ है ही नहीं नहीं है तो फिर उसका निषेध क्यों किया जाएगा निषेध कब नहीं किया जाएगा एक पदार्थ प्रमाण से सिद्ध है उसका आप निषेध नहीं कर पाएंगे अथवा एक पदार्थ नहीं है बिल्कुल उसका भी निषेध नहीं कर पाएंगे बंध्या पुत्रो नास्ती ये वाक्य प्रमाण है नहीं है जो पदार्थ नहीं है उसका निषेध नहीं किया जाएगा पूर्व पक्ष है कि यही बात है ईश्वर सिद्ध पदार्थ है इसलिए उसका निषेध नहीं किया गया यह बात नहीं है ईश्वर को ऐसा पदार्थ ही नहीं है पूर्व पक्ष दृष्टान देता है प्राप्त प्रतिषेधोति दृष्टांत देता है यथा रागतः प्राप्ति भूतहिंसा निषिध्य न एवरस प्राप्तिरस्ती अन्य सिद्धि आशंक्य पिहरती निस्यात सर्वाभूता ने कई मांग हिंसा भी जाता है सर्वाभूता ने अर्थात किसी भी भूतों को हिंसा न करे तो ये ये वाक्य क्यों कहता है क्योंकि हिंसा रागतः प्राप्त है रागत प्राप्त होने से शास्त्र उसका निषेध करता है यथा रागतः प्राप्त भूत हिंसा निषिध्य शास्त्रेण न एवं ईश्वर से प्राप्ति रहती ईश्वर की इस प्रकार की प्राप्ति ही नहीं है नहीं होने से उसका प्रतिषेध नहीं किया गया इसलिए पूर्व पक्ष कह रहा है कि आप जो कह दिए ईश्वर का प्रतिषेध नहीं होने से ईश्वर वास्तव मानना पड़ेगा तो पूर्व पक्ष कहता है कि आपका ये अर्थापति प्रमाण नहीं होगा कि ईश्वर वास्तव होने से उसका प्रतिषेध नहीं किया गया ऐसा नहीं है ईश्वर नहीं है इसलिए उसका प्रतिषेध नहीं किया गया इसलिए अर्थापति दोष है क्या दोष है कहते हैं अन्यथा सिद्धि अन्यथा सिद्धि अर्थात ईश्वर का अभाव से ईश्वर का प्रतिषेध नहीं किया गया परिहरती भाष्य में प्राप्त्य प्राप्त अभावेत संग्रहवाक्य है प्राप्त्य प्राप्त अभाव न उक्तवाद ये संग्रह वाक्य हो गया उसमें पूर्व पक्ष का अंश हो गया प्राप्ति अभावादी चेत ईश्वर की प्राप्ति ही नहीं है इसलिए प्रतिषेध नहीं किया जाता है सिद्धांति उत्तर देता है न क्यों कहते हैं उप हमने इतना प्रमाण दे दिया ईश्वर कहने के लिए आप कैसे कहते हैं ईश्वर का प्राप्ति नहीं है श्रुति स्मृति लौकिक प्रमाण अनुमान प्रमाण ये सबसे ईश्वर की सिद्धि होती है पूर्व पक्ष ये जो संग्रह वाक्य हो गया संग्रह वाक्य क्या हुआ किचे न उप ये संग्रह वाक्य संग्रह अर्थात संक्षेप संग्र से बहुत चीज कह देते हैं इसको संग्रह वाक्य कह दे र्क संग्रह, संग्रह में संग्रह का क्या लक्षण देते हैं सब ना नहीं? हम विरुद्ध बात कहते लक्षण परीक्षा तो संक्षेपे निंस्या प्रतिषेध न आरभ्यत चेत नहिंसात इति बत जैसे न हिंसात ये प्रतिषेध किया जाता है वहाँ प्राप्ति है है, है। इति ए दृष्टांत दे में दृष्टान्त देती ये साधर्म्य वैधर्म्य वैधर्म्य तो वहाँ प्राप्ति है? है है प्राप्ति है तो उसका निषेध किया जाता है यहाँ किंतु पूर्व पक्ष ईश्वर का विषय में प्राप्ति है क्या कहता है नहीं है न तो प्राप्ति हिंस्या प्रतिषेधो न प्राप्ति अभाव प्रतिषेधो न आरभ थे तो इसलिए ये में दृष्टान्त हुआ में देने से कहना चाहिए था कि बंध्या पुत्रों प्रकार की जैसा बंध्या पुत्रों न निषि थे नहा प्रतिषेध नहीं है क्योंकि ईश्वर है ही नहीं प्रतिषेध क्यूँ करेंगे पूर्व पक्ष कहा सिद्धांत कहता है ईश्वर सदभाव न्याय से उक्तवादर है इस विषय में न्याय कहा गया न्याय अर्थात हनुमान कितने आधा चलता है न्यायत्तिषेधादी संग्रहवाक्य प्रकारान्तरे व्याचे अप्रतिषेधा पूर्व पृष्ठा में था संग्रहवाक्य अतिषेधाच ये संग्रहवाक्य का एक प्रकार की विचार हो गया कि क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति ही नहीं है इसलिए प्रतिषेध नहीं किया ये एक हो गया दूसरा प्रकार से उसका व्याख्यान करते हैं भाष्य में अथवा अ कर्मणः कर्मण फलदान ईश्वर न प्रतिषेधो अस्त प्रतिषेध नहीं हुआ है पहले कहते ईश्वर का प्रतिषेध नहीं किया गया ईश्वर हो गया धर्मी धर्मी का प्रतिषेध नहीं किया गया अभी कहते हैं धर्म का प्रतिषेध नहीं किया गया अप्रतिषेधातिथि किसका प्रतिषेध नहीं किया गया कर्मण फलदाने कर्म फल देने में सप्तमी है फलदान का विषय में ईश्वर कालादी नाम प्रतिषेधो न अस्थित अभी ईश्वर का प्रतिषेध का बात नहीं है ईश्वर जो फलदाता है इस विषय में प्रतिषेध नहीं है धर्म का प्रतिषेध किया जाता है ईश्वर कालादिना प्रतिषेधो नास्ति कर्म फल देगा पूर्व पक्ष कहता था कि कर्म से फल हो जाएगा सिद्धांत कहते हैं कि कर्म फल देने में ईश्वर कालादि ये सब जो निमित्त बनते हैं इनका प्रतिषेध नहीं है अर्थात ये सब निमित्त बनेंगे ये सब न्यायिक लोग भी ईश्वर काल इत्यादि को निमित्त मानते हैं साधारण कारण में मानते हैं ईश ज्ञान यत्नेचा कालो दृष्टं दिगे वच प्रतिबंध का भाव कार्य साधारण स्मृता ये नौ साधारण कारण माने जाते हैं मैं एक लोग मानते हैं तो सभी लोग इसको भी स्वीकार करते हैं। तो ईश्वर कालाधीनम फलदान में निमित्त कारणत्व तो का प्रतिषेधन नहीं किया जा रहा यह धर्म का प्रतिषेधन नहीं हो रहा पहले धर्मी का बात चलता था टीका में स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि शास्त्रम यागस्य से सक्तिं शक्ति न सहकार्यन्तर निषेधयति पूर्व पक्ष कहेगा स्वर्ग कामो यजेत ये कहता है कि याग करने से स्वर्ग मिल जाएगा तो बाकी किसका क्यों जरूरत है सिद्धांति कहता है कि स्वर्ग कामो यजेत ये शास्त्र याग से फलदाय शक्ति दूत याग फल दे सकता है स्वर्ग दे सकता है ये बात कहता है किंतु सहकारी अंतर का निषेध नहीं करता है याग केवल फल दे देगा बाकी कोई सहकारी आवश्यक नहीं है इस प्रकार के वो वाक्य नहीं कह रहे न सहकारी अंतर निषेधी क्यों अगर कहेगा वो वाक्य कि याग स्वर्ग देगा और सहकारी नहीं चाहिए तो वाक्य कितने बात को कहेगा वाक्य कहेगा कि याग और स्वर्ग देगा और वाक्य कहेगा कि याग और स्वर्ग देने के लिए दूसरा किसी की आवश्यकता नहीं है दो बात कहेगा अगर एक वाक्य दो अर्थों को कहेगा तो क्या दोष आएगा मीमांसा में वाक्य भेद कहा जाएगा क्योंकि मीमांसा का वाक्य का, का लक्षण होता है एक अर्थ प्रतिपादकत्व एक वाक्यत्व एक वाक्य एक अर्थ को कहेगा अगर दो अर्थ को कह दिया तो मानना पड़ेगा वहां दो वाक्य हैं इसको कहता है सिद्धांति वाक्यभेद प्रसंगात इत्यर्थ वाक्यभेद हो जाएगा तो इसलिए यहाँ क्या मानना पड़ेगा इत शास्त्रम अयोग व्यवच्छेदकम वाक्यम न अन्य योग व्यवच्छेदकम ये और बात आ गया अयोग व्यवच्छेद और अन्य योग व्यवच्छेद और तृतीय क्या है अत्यंता योग व्यवच्छेद हम एक वाक्य से इसको विचार करेंगे धनुर पार्थो भवती इसमें विशेषण क्या है धनुर्धर विशेष्य पार्थ और क्रिया भवती अगर हम एवकार को विशेषणों के साथ जोड़ देंगे तो वाक्य हमारा कैसा होगा धनुर्धर एव पार्थो भवती इस प्रकार हो जाएगा तो धनुर्धर एव भवती गदाधर होगा पार्थ नहीं हो पाएगा क्योंकि धनुर्धर एव अभी पार्थ कभी गदायुद्ध कर, करता है नहीं करता है करता है अगर आप धनुर्धर एव कह देंगे तो पार्थ का जो विशेषण है गदाधर ये इसका अगर योग हो पाया नहीं हो पाया तो इसका अयोग कर दिया अगर आप गदाधर अयोग का अगर हम एवकार नहीं कहेंगे तो कहेंगे कि धनुर्धर पार्थो भवति, तो अभी कैसा होगा धनुर्धर पार्थो भगवती कोई आगे का गदाधरो भगवती इसमें क्या हानि है तो अगर गदाधर भगवती हो जाएगा तो फिर उसका धनुर्धर तो हट गया उतने समय के लिए अगर गदाधर हो गया फिर उसका धनुर्धरो तो हट गया अभी हम धनुर्धर के साथ एवो दे देंगे अभी ये धनुर्धर का जो अयोग हो जाता था धनुर्धर का अयोग क्यों हो जाता था गदाधर आ जाने से अभी हम धनुर्धर के साथ एवो दे दिए अभी अयोग हो पाएगा इसको कहते हैं अयोग का व्यवच्छेद हो गया आप ये विशेषणों को हटा नहीं पाएंगे अयोग नहीं कर पाएंगे अयोग का व्यवच्छेद कर दिया विशेषण का अयोग हो जाता था विशेषणान्तर आ जाने से अभी कहते हैं विशेषणान्तर आप नहीं ला पाएंगे हम जो विशेषण है उसका अयोग नहीं करने देंगे ये हो गया अयोग व्यवच्छेद अर्थात विशेषणों को हटा नहीं पाएंगे। अगर हम एवकार को विशेष के साथ जोड़ेंगे बाकी कैसा हो जाएगा धनुर्धर पार्थ एव भवति। अगर हम एवकार पार्थ के साथ नहीं देंगे कहते धनुर पार्थो भवति, धनुर्धर कर्णो भवति, परशुरामो भवति, ये सब हो जाएगा तो अभी क्या हो गया धनुर्धर पार्थ वो रहेगा नहीं रहेगा रहेगा अभी कर्ण कर्ण परशुराम ये भी सब आ जाएंगे धनुर्धर हो जाएंगे तब इसमें क्या हुआ अन्य लोग भी धनुर्धर हो गए अन्य का क्या हो गया योग हो गया अगर हम पार्थ के साथ एवकार दे देंगे तो अन्य का योग कराने देगा नहीं देगा इसको कहते हैं अन्य योग देवच्छेद तो जब विशेष्य के साथ एवकार देंगे तो ये अन्य का योग करने नहीं देगा अर्थात तो धनुर्धर पार्थ एवं दूसरे किसी का योग नहीं हो पाएगा ये हो गया विशेष्य के साथ अगर आएगा तो ये एवकार और तृतीय है क्रिया के साथ अगर आएगा तो अत्यंत अयोग का व्यवच्छेद करवा देगा तो अत्यंत अयोग व्यवच्छेद अर्थात कहेगा धनुर्धर पार्थ भवती एव कोई कह देगा कि धनुर्धर पार्थ न भवती इस प्रकार कर देगा अर्थात वो बिल्कुल पार्थ को हटा दिया धनुर्धर का सूची से तो एव कार्य जोड़ करके कहते हैं भवती एव इसको कहते हैं अत्यंत तो अयोग कर दिया था बिल्कुल हटा दिया था उसका योग कर दिया यहां कहता है सिद्धांति कि शास्त्र अयोग व्यवच्छेदकम अर्थात आप विशेषणों को हटा नहीं पाएंगे शास्त्र शास्त्रम अयोग व्यवच्छेदक हा अर्थात विशेषणों को हटा नहीं पाएंगे न अन्य योग व्यवच्छेदकम अन्य युग व्यवच्छेदक अर्थात तो कोई दूसरा विशेष्य आ जाता था उसको हटाएगा तो कहा जाएगा अन्य योग व्यवच्छेदक ऐसा शास्त्र नहीं है यहाँ वाक्य क्या लेंगे, लेंगे स्वर्ग साधनम यागो भवती ऐसा वाक्य होगा जैसे धनु पार्थो भवती ऐसे यहाँ क्या वाक्य होगा यागो भवती इसमें विशेषण क्या हो जाएगा स्वर्ग साधन अभी सिद्धांति कहता है कि शास्त्र अयोग व्यवच्छेद को होगा तो एवकार किसके साथ जोड़ेंगे अयोग व्यवच्छेद के लिए विशेषण स्वर्ग साधन के साथ विशेषण के साथ जोड़ेंगे मतलब तो एवकार विशेषण के साथ स्वर्ग साधन के साथ तो यहाँ स्वर्ग साधनम एव शास्त्रों भवती अगर हम एव को विशेष्य के साथ ले लेंगे वाक्य कैसा हो जाएगा स्वर्ग साधनम यागो, यागो एव भगवती अगर स्वर्ग साधनम यागो एव भगवती होगा फिर कालो ईश्वर और स्वर्ग साधन बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे इसलिए सिद्धांति कहता है कि यहाँ अन्य व्यवच्छेद नहीं है अर्थात तो अन्य भी जुड़ जाएंगे स्वर्ग साधनम यागो भगवती अन्य भी होंगे काल ईश्वर इत्यादि ये सब भी होंगे इसलिए यहाँ अन्य योग व्यवच्छेद यहाँ नहीं है अन्य का योग को हटा नहीं रहा है फिर एवकार क्या है कहते हैं स्वर्ग साधनम एवक यागो भवति याग स्वर्ग साधन ही होगा याग कुछ तो दूसरा नहीं कर पाएगा विशेषण के साथ एवोकार जाएगा स्पष्ट हो ना अर्थात तो याग क्या करेगा स्वर्ग साधन ही बनेगा वो अन्य नहीं कर पाएगा किन्तु दूसरे कोई नहीं आएंगे सहकारी ये नहीं कर पाएगा ये यहां तात्पर्य हुआ अर्थात अन्य भी आप आएंगे जैसे कहते हैं श्रक, चंदन आदि निमित्त निरपेक्ष से कर्मण फल हेतुत्व आप सत्कर्म करेंगे आपको सुख मिलेगा पुण्य होगा तो सुख मिलेगा सुख जो मिलेगा तो कोई निमित्त से सुख होगा ऐसा नहीं कि आप मतलब कर्म करके और समाधि से होकर सुख प्राप्त करने को नहीं मिलेगा कर्म करेंगे तो जो सुख मिलेगा किसी निमित्त से आएगा और सुख का निमित्त क्या है कहते हैं स्रक चंदना बनिता इत्यादि स्रक माला चंदना बनिता ये सब इसे सुख मिलता है अर्थात सम्मान मान सम्मान ये सब से सुख मिलता है ये सब से निरपेक्ष हो करके कर्म सुख दे देगा फलो दे देगा ये नहीं है कुछ न कुछ निमित्त साथ में रहेंगे इसलिए कर्म बिल्कुल निरपेक्ष होकर के फलो दे देगा ये बात नहीं है अन्य योग व्यवच्छेद नहीं है यहाँ शास्त्र अन्य तो आएंगे साथ में आएंगे ये यहाँ तक विचार हुआ अच्छा आगे अभी चार दिन अवकाश रहेगा चतुर्दशी पूर्णिमा और प्रतिपदा आगे दग्ध द्वितीया होली तो का दहन होता है तो आगे जो द्वितिया होता है दग्ध द्वितीया कहते हैं तो चार दिन अवकाश उसके आगे परम पूज्य महाराज श्री बृहदारण्य का पाठ चलाएंगे जो पहले चलता था वो पाठ चलेगा और अपराहों को महाराज श्री दृग्दृश्य विवेक चलाएंगे उसके लिए भी पुस्तक आप लोग तैयार कर लेना ठीक है सभी को धन्यवाद हमको इतना मनन करने का सहकारी बने आप लोग सर ओनो मित्र नमो नयदी क्रम नमो नमस्ते वायु वाय प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ब्रह्म वादिश्रमारदिशं सन्मा